श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तेईस बाईस अक्टूबर अठारह सौ पचासी डॉक्टर रहास्य चाहे जल जाए फिर भी उजाला नहीं छोड़ेंगे श्री रामकृष्ण नहीं जी भक्त कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते भक्त जिस उजाले को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं वह मणि का उजाला है मणि का उजाला बहुत उज्जवल तो है परंतु स्निग्ध और शीतल है इस उजाले से देह नहीं जलती इससे शांति और आनंद होता है विचार मार्ग से ज्ञान योग के मार्ग से भी वे मिलते हैं परंतु यह पथ बड़ा कठिन है मैं न शरीर हूँ न मन न बुद्धि मन में न रोग है न शोक न अशांति मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ मैं सुख और दुख से परे हूँ मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूँ इस तरह की बातें मुख से कहना बहुत सीधा है परंतु कार्य में इन्हें परिणित करना या इनकी धारणा करना बहुत कठिन है कांटे से हाथ छिदा जा रहा है धर धर खून गिर रहा है परंतु फिर भी यह कहे जा रहा है कि कहाँ हाथ में काटा चुभा चुभा मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ ये सब बातें शोभा नहीं देती पहले उस कांटे को ज्ञानाग्नि से जलाना होगा नहीं बहुतेरे यह सोचते हैं कि बिना पुस्तकें पढ़े ज्ञान नहीं होता विद्या नहीं होती परंतु पढ़ने की अपेक्षा सुनना अधिक अच्छा है और सुनने की अपेक्षा देखना अच्छा है वाराणसी के संबंध में पढ़ने या सुनने तथा दर्शन करने में बड़ा अंतर है जो लोग खुद शतरंज खेलते हैं वे खुद चाल उतनी नहीं समझते परंतु जो लोग खेलते नहीं और तटस्थ होकर चाल बतला देते हैं उनके चाल खेलने वालों की चाल से बहुत अंशों में ठीक होती है संसारी लोग सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं परंतु वे विषया सख्त हैं वे खुद खेल रहे हैं अपने चाल स्वयं नहीं समझ सकते परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनासक्त हैं वे संसारियों से बुद्धिमान हैं खुद नहीं खेलते इसीलिए चाल अच्छे बतला सकते हैं डॉक्टर भक्तों से पुस्तक पढ़ने से इनको श्री राम कृष्ण को इतना ज्ञान न होता हैरडे एक वैज्ञानिक खुद प्रकृति का दर्शन किया करता था इसीलिए वह इस तरह के वैज्ञानिक सत्यों का आविष्कार कर सका किताबी ज्ञान के होने पर इतना न हो सकता था गणित के नियम मस्तिष्क को उलझन में डाल देते हैं मौलिक आविष्कार के रास्ते में वे विघ्न ला खड़ा कर देते हैं श्री रामकृष्ण डॉक्टर से जब पंचवटी में जमीन पर लौटता हुआ मैं माँ को पुकारा करता था तब मैंने माँ से कहा था माँ मुझे वह सब दिखा दो जो कर्मियों ने कर्म के द्वारा पाया है योगियों ने योग के द्वारा और ज्ञानियों के ज्ञान के द्वारा और भी बहुत सी बातें हैं उनके संबंध में अब क्या कहूँ आहा कैसी अवस्था बीत गई है नींद बिल्कुल चली गई थी यह कहकर श्री राम कृष्णदेव गाने लगे नींद टूट गई है अब मैं कैसे सो सकता हूँ योग और याग में जाग रहा हूँ मैंने तो पुस्तक एक भी नहीं पढ़ी परंतु देखो माता का नाम लेता हूँ इसलिए सब लोग मुझे मानते हैं शंभू मलिक ने मुझसे कहा था न ढाल है न तलवार और न शांति राम सिंह बने हैं सब हंसते हैं श्री गिरीश घोष के बुद्धदेव देव चरित्र के अभिनय की चर्चा होने लगी उन्होंने डॉक्टर को निमंत्रण देकर वह अभिनय दिखलाया था डॉक्टर को अभिनय देख बड़ी प्रसन्नता हुई थी डॉक्टर गिरीश से तुम बड़े बुरे आदमी हो अब मुझे रोज़ थिएटर देखने के लिए जाना होगा श्री राम मास्टर से क्या कहता है मैं नहीं समझा मास्टर थिएटर उन्हें बहुत अच्छा लगा है